विवेक ज्योतिमोमकोश ज्ञानेण चमनश्च मनोमयोशो महमीति वस्तु विकलहेतु संभेद कलनाको बली सत्कोशम विधि य ज्ञानेंद्रिया और मन ही मै मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोष है जो नाम भेद कलनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है पंचेन्द्रिय पंचभिरे बहोत्रि प्रचीय मनोव्य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 अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनो में अग्नि में विषयों को हवन कर देती है उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है नस्त विद्या मनसोतिरिकता मनोश विद्या तस्वीर विनष्टे सकल विनष्ट वे जिम्भित करम वे जिम्भते मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं है मन ही भवबंधन की हेतुभूता अविद्या है उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है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 सुसुप्तिकाल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता यह बात सबको विदित ही है अतः इस पुरुष जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है वस्तुतः नहीं वायुना नीयते मेघ पुनस्ते नैवनीयते मनसा कल्पते बंधो मोक्षस्ते नैव कल्पते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 एनम विमोचयति तन्मन एवं बंधार यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विषवथ विषयों में विरसता उत्पन्न करके विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है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 शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है विवेक वैराग्य गुणा गुणातिमा विमुक्त बुद्धिमत मुक्षाभ्या भविष्य अग्रे विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के विज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषो चरतत्र न ग्छन तो साधव ये मुन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है जो साधु मुमुक्षु है वे वहां न जाए मन प्रसूते शरीर विषयान शेषाला हेतु मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है असंग चिद्रूप ममुहदुण तेजस्रम मनस्वकृत सुफलोपभ इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह इंद्रिय प्राणादि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलों भोग में निरंतर भटकाता है अध्यासोषात्ष से संसुति अध्यास, अध्यास बंधस्तम कल रजस्तमो दोसो विवेकिरो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 अतःुर्मनो विद्या पंडितास्तत्दर्शिन ये नाव भ्राम्यते विश्व वायुने वा, वा अतः तत्वदर्शी विद्वान् मन को ही अविद्या कहते हैं जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है तन्मन शोधन कार्य प्रयत्न मुक्षुण विशुद्धे सति चैतस्में मुक्ति कर फलायते उस मन का मुक्षु को प्रयत्नपूर्वक शोधन करना चाहिए उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करालकवत हो जाती है मोक्ष विशेष सुराग निर्मूल्य सन्स्यकर्म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 परात्मा मनोमयोना भविपरावरिणाम दुखात्मकवादये तो दृष्टि दृश्यात्मतया न दृष्ट मनोमयकोश भी आद्यतवान्न परिनामी दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया विज्ञान मै कोश बुद्धिन्द्रिय साधम संवृत्ति कर्ति लक्षण विज्ञान मय कोश सत्स संसारण ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञान में कोश है जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। संज्ञा है्रियावान देह स्वाते वृषम चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की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 पुण्याण चफला भुंक् विचिरा स्वीों सुव्रज न्यायात गुरुस्वेश अस्व विज्ञानम से जाग्रत स्वनावस्था सुखदुखभ देहाम धर्म कर्म गुणाभिमान सततम मेति विज्ञान को यमती प्रकाश प्रकृष्ट शेद्यवसात्मर अतो परा, भवते भगवेश संसरती भ्रमेण यह अहम स्वभाव वाला विज्ञान में कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी कभी नीचे आता और ऊपर जाता है जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं सुख दुख आदि भोग देहादि से संबंधित आश्रमादि के धर्म कर्म गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोष में ही रहते हैं यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है अतः यह इसकी उपाधि है जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है आत्मा की उपाधि से असंगता योय विज्ञानमय प्राणे स्फुर स्वयं ज्योति कूटस्थ सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भगविस्थ यह जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राणादि में स्फुरीत हो रहा है वह कूटस्थ निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवस् कर्ता भोक्ता हो जाता है स्वयं परेदे बुद्धे तादात्म सात्मोषेण सर्वात्मक स्वयं सन्नपिवीक्षतेन मृदो घटा वह परमात्मा मिथ्या बुद्धि से परिचिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने ही से पृथक देखता है उपादि पर धर्मानुभागुण अयोविकान विकार विन्नीत सदै करोपि पर स्वभाद वह परमा स्वरूप से तो